लेकिन जो संसार के विषयों में नहीं फंसे हुए हैं व्यक्त हैं, भगवान के प्रेम रखने वाले हैं उनके लिए भगवान को प्राप्त करना कौन कठिन भगवान तो सबको बास करते हैं अपने हृदय में जो बात कर रहा है उसको देख लेना प्राप्त कर लेना कौन सी मुश्किल बात है कौन बड़ी दूर जाना है कौन बड़ा भारी परिश्रम करना पड़ेगा वो तो अपने अंदर है ही है बाईस सुगम है उसको प्राप्त कर लेना जी तो कहते हैं जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल और भगवान का स्वभाव बड़ा ही निर्मल है मैंने भगवान में कपट अभ इत्यादि तो कुछ है ही नहीं निष्कपट निष्प्र भगवान उनको कहीं किसी से भेदभाव भी नहीं ऐसे निर्मल उनका भगवान का स्वभाव है और असम सम भगवान का ये भी दो विरोधी लाते हैं कि भगवान जो है वह सम भी हैं और असम भी है सम के माने सर्वत्र एक समान विद्यमान भी है और सबके ऊपर एक समान कृपा करने वाले भी हैं, हम्म, लेकिन असम भी है अब असम कब हो जाते हैं माने जो बराबर सब जगह बराबर ना हो तो असम कहेंगे वो तो बराबर नहीं के माने क्या है कि बस वो जो संसारी लोग हैं और काम क्रोध आज विकारों में पड़े हुए हैं उनके ऊपर भगवान कृपा उनके ऊपर भी करते हैं वास उनके हृदय में भी बास करते हैं लेकिन वे लोग भगवान की कृपा को प्राप्त कर नहीं पाते उनसे लाभान्वित नहीं हो पाते लेकिन जो भगवान के निकट है जो भगवान के सम्मुख है उनकी भक्ति रखने वाले हैं उनके ऊपर भगवान अनुकूल है ये सम और विषम की बात जो है भगवान की ये भगवान ने स्वयं ही कावभूषण से उत्तरकांड में कही है और भगवान ने काग देखो समस्त जगत के जितने भी जीव है सब मेरे ही उत्पन्न किए हुए हैं जैसे पिता को अपने सब समस्त पुत्रों पर प्रेम होता है ऐसे संसार के कितने भी जीव हैं, वो सब समस्त जीव मुझे प्रिय हैं। लेकिन उन जीवों में भी मनुष्य शरीर जिनको भी प्राप्त हुआ है वो मुझे ज्यादा प्रिय है अन्य जीवों के अपेक्षा मनुष्य और मनुष्यों में भी जो व्यक्ति जो है व्यक्त हैं संसारम नहीं पड़े हुए हैं कामनाओं के जनों त्याग किया है भगवान कहते वो मुझे और भी अधिक प्रिय हैं। ऐसे व्यक्त पुरुषों को जिनको की मेरे ऊपर विश्वास है और मेरा ज्ञान है वो मुझे और भी ज्यादा प्रिय हैं। और फिर ऐसे ज्ञानी व्यक्तियों में से भी और विज्ञानी व्यक्तियों में से भी जो लोग मेरे मुझमें अनन्य भाव रखते हैं और मेरी शरण में है मेरे ही आश्रित हैं मेरे ही भक्त हैं वे तो मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं उनके समान मुझे कोई प्रिय नहीं तब देखो विषमता हो गई कोई कम प्रिय हो गया कोई ज्यादा प्रिय हो गया इस प्रकार भगवान कहते हैं लेकिन प्रीता ज्यादा कम ज्यादा क्या है, तो आप देखो एक प्रकार से तो इसमें भगवान में इसमें कोई दोष नहीं है क्षमता विषमता का वो तो जैसा व्यक्ति होगा उस व्यक्ति के अनुसार ही भगवान का प्रेम और कृपा का पात्र बनेगा इसलिए भगवान सम विषम रखते हैं विषमता का तो सब जीवों की गिना भगवान ने की देखो एक ऐसा जीव है फिर ऐसा है फिर ऐसा है तो विषमता तो जीवों की हुई तो जीवों की विषमता के कारण से ऐसा लगता है जैसे भगवान विषम भी हैं उन सबके साथ में तो असम सम और शीतल सदा सदा शीतल है जो सदा शांति और शीतलता प्रदान करने वाले हैं भगवान कभी जो है वो हो किसी पर क्रोध तो किसी पर नहीं करते किसी को जो है भगवान के लिए वैर तो कोई है ही नहीं एह। एह। किसी के ऊपर उनको जो है भगवान को बैर भाव हो या क्रोध हो ऐसा तो भगवान को किसी के ऊपर है ही नहीं सबके को शीतलता ही प्रदान करने वाले हैं भगवान पश्यंत योगी जतन करी करत मन गो बस सदा योगी लोग भगवान का दर्शन अपने हृदय में करते हैं लेकिन कैसे करते हैं करत मन गो बस सदा अपने मन और इंद्रियों को बस करने पर योगी लोग भगवान को अपने हृदय में देखते हैं जिसकी इंद्रिया ही वसमे नहीं है मन में ही भसमय नहीं है वो कहे कि हमें भगवान हमारे हृदय में दिखाई दे तो क्यों नहीं दिखाई देते नहीं दिखाई देते बस इतना ही है जब इंद्रियां विषयों की तरफ जाएंगी मन उनके साथ लगा रहेगा तब तो हृदय में भगवान होते हुए भी नहीं दिखेगा जब विषयों की कामना छोड़े इंद्रियों का निग्रह हो और मन में भी किसी प्रकार के विषय की कामना न हो शांत मन हो तो फिर पश्चंती योगी जतन कर योगी लोग यत्न करके अपने हृदय में उसे प्राप्त कर लेते हैं पश्चंती दिखते हैं बहुवचन में है। पश्चिम देखना पश्चंती सभी योगी लोग अपने हृदय में उस भगवान को देखते हैं लेकिन यत्न करके देखते हैं मने सबके हृदय में परमात्मा तो है अगर यत्न न करो तो हृदय में होते हुए दिखता नहीं है गीता में भी देखो पंद्रह अध्याय पढ़ते रहते हैं ना तो उसमें भी इसी प्रकार से आता रहता है कि जो लोग यत्न करते हैं उन लोगों को तो देखता है यत्न करने वाले व्यक्तियों को भी अगर मन मलिन हुआ विकृत हुआ <coughs> तो अकृत लोगों को फिर उनको फिर ऐसे व्यक्तियों को फिर भगवान के दर्शन हृदय में यत्न करने वालों को भी नहीं होते इसलिए कहते हैं क्या करते हैं वे लोग ये यो योगी यो यो यो लोग मन गो बस सदा अपने मन को शांत स्वच्छ बनाते हैं इंद्रियों को विषय जाने नहीं देते सदा अपने चित्त को शांत संतुलित बनाते हैं तो इस प्रकार यत्न करके भगवान को अपने हृदय में प्राप्त कर लेते हैं सो राम रमानिवास संतत दास बस त्रभुवन धनी ऐसे भगवान राम है, है, है संतत दास बस रमानिवास भगवान जो सदा ही जिन लक्ष्मी जी रमान में लक्ष्मी जो लक्ष्मी जी जिनके लक्ष्मी जी के हृदय में जो सदा सदाबास करते रहते हैं ऐसे भगवान श्री राम जी जो वो संतत दास संतत दास बस ऐसे भगवान जो है सदा ही दासों के बस में है अपने भक्तों के बस में है तभुवन धनी तीनों लोगों के स्वामी है ये भगवान जो तीनों लोगों के स्वामी है और लक्ष्मी जी के हृदय में वास करते हैं वो भक्तों के अधीन है देखो कहा से कहा बात पहुंच गई एक तो भगवान तीनों लोगों के स्वामी हो गए और तीनों लोगों के स्वामी होकर के फिर लक्ष्मी जी के हृदय में वास करने लगे और ऐसे भगवान जो फिर भक्तों के में हो गए है? तो कहते हैं कि यह है दा, संतत दास संत दास बस दास भस्म ने अपने भक्तों के भसम है तो ऐसे ऐसे भगवान तो देखो भक्ति कितनी महान हो गई जो भगवान को भी अपने में कर ले और भगवान के माने जो तीनों लोगों का स्वामी ऐसा महान भगवान जो उसको में करने। और अगर वो भगवान अपने बस में हो जाए जो लक्ष्मी जी का हर वास करता है तो तो, तो, तो मजा आ जाए फिर क्या फिर तो तो लक्ष्मी लक्ष्मी फिर अपने तो ये तो हो गया लालच लोग हो गया आप कामना हो गई लेकिन पहले कामना तो पहले छोड़ दी तब तो, तो भगवान के दास हुए अगर कामना बनी रहे लक्ष्मी की और फिर भगवान हमारे पास न हो जाए तो मजा तो जाए लेकिन वो होता नहीं <laughs> लक्ष्मी बास करने वाले भगवान तब भक्तों के दास में होते हैं जब लक्ष्मी के कामना छोड़ देते हैं निष्काम हो गए तब होता है अरे तब हुए तो क्या हुए <laughs> पहले हो जाते तो कोई बात नहीं <laughs> बात समस्या तो ये है तथा तो सो राम रमा निवास संत बसित्र धनी ममोर बसो सो सम्थना करते हैं भगवान आप हमारे हृदय में पास करो अब ये इनकी जो है जटायु है वो उन जटायु की का मांगते हैं भगवान से अब के भगवान ने मुक्त तो कर दिया लेकिन मुक्ति के बाद में भी उनको भक्ति चाहिए इसलिए भक्ति मांगे से मिलती है भगवान अपनी तरफ से किसी को भक्ति नहीं देते ये भगवान का स्वभाव है अपनी तरफ से योग दे देंगे वैराग्य दे देंगे ज्ञान दे देंगे भगवान अपनी की तरफ से मुक्ति दे देंगे ये सब तो भगवान भगवान से कहो भगवान तो ये सब भगवान अपनी तरफ से दे देते हैं रामचरित मानस में सब आर पार देख करो लेकिन भगवान की जो अनपायनी भक्ति है अंतिम भक्ति जिसे अनपायनी भक्ति कहते हैं जो अविरल भक्ति जिसे कहते हैं वो भक्ति है जब भक्त लोग भगवान से मांगते हैं वरदान के रूप में तब भगवान कृपा करके देते हैं बिना मांगे नहीं देंगे इसलिए कहते हैं मम और बसो सो समन संस्कृति ये भगवान आप आप हृदय में बसो और समन संस्कृति मान संस्कृति का समन करने वाले आप हो संस्कृति के मान्य संसार है जीव जो है संसार में पड़ा हुआ है तो उस संसार से छुड़ाने वाले आप हो और जाति बड़ी पवित्र कीर्ति है पामन परम कीर्ति आपकी है ये आगे इस दोहे में फिर जो उन्होंने भक्ति मांगी वो स्पष्ट हो गयी अविरल भगत मांगी भर इस प्रकार से गिद्धराज ने भगवान से अविरल भक्ति मांगी अविरल भक्ति क्या हो गई जो भक्त सदा बनी रहे और कभी नष्ट ना हो कभी भुला नहीं भूले नहीं भगवान को आना पायनी भक्ति के मानव यही है अपायन के माने है दूर होना आनापाय माने जो कभी हमसे अलग ना हो ऐसी भक्ति जो है अनपायनी भक्ति है तो कहते ऐसी भक्ति उन्होंने जटाई में भगवान से मांगी तो अविरल भगती मांग भर और भगवान ने भी इसके माने भगवान ने इसके बीच में बातचीत छिपी हुई है भक्ति भी, भी दी को भक्ति भी प्राप्त हो गई और भक्त होकर के वो, वो भगवान के धाम को चला गया भगवान का धाम है वो हो धाम साकेत धाम वहां पर पहुंच गया अब देखो सब इनके अपने अपने के धाम करके हैं। भगवान कृष्ण का गोलोक धाम भगवान कृष्ण का साकेत धाम ये सब धाम क्या है बैकुंठ से भी ऊपर वो उससे जो है ब्रह्म लोक से भी ऊपर के धाम है सब ब्रह्मलोक तो ब्रह्मा जी का धाम तो तीन देवताओं ब्रह्मा जी आते हैं इसलिए उनका धाम थोड़ा नीचे का धाम है लेकिन उसके ऊपर के जो धाम है वो धाम जो है वो हो एक प्रकार से लोकापीत है ये धाम जो है लोक नहीं है लोक से भी ऊपर के है लोक जहाँ तक लोक है वहां तक माया का विस्तार सृष्टि है माया की लेकिन जो धाम है वहाँ पर माया भगवान की नहीं है और माया की कोई रचना नहीं है वो सब भगवान का ही विग्रह है वो धाम जो है अगर साकेत धाम है तो वो भी भगवत स्वरूप है वहा भगवान बास करते हैं तो भी वो भी भगवत स्वरूप है वहां पर भक्त लोग करते हैं तो वो भी भगवत है, है, है। जब जब प्रारंभ हुए तब उसमें माया आने लगी उसके द्वारा इन सबका विस्तार होने लगा तो ये जितने जो धाम जो है ये है जो ब्रह्मलोक से भी परे है लोकातीत है ये समस्त धाम महाराज तो है ही है लेकिन इसमें अलग अलग मोहल्ले है लोकेलिटीज है गोलोक धाम, धाम है एक साकेत धाम है एक कैलाश धाम है ऐसे करके अलग अलग धाम हैं तो जो हरि धाम है ये साकेत धाम है उसी का दूसरा नाम है ये तो वहां जाकर के जहां भगवान वास करते हैं भगवान राम का जो तो मोहल्ला है जहाँ वो दास करते हैं उनके भक्त लोग जहां रहते हैं और अवतार लेकर के यहाँ पृथ्वी पर, पर दोनों जगह तो जब ये पहुंचे तो वहां पहुंचे वहां, वहां भगवान महाजमान है साकेत धाम में हरिधाम में तो फिर यहाँ से जाकर के हरिधाम में जटायु महाराज वहां पहुंच गए उन्हीं का रूप धारण किए हुए वास करने लगे अब यहाँ क्या रह गया अब ये जटायु का शरीर मृत शरीर पड़ा हुआ यहाँ रह गया अब उसका क्या करते हैं भगवान कहते हैं तेई तो की क्रिया यथोचित निजी करके नी राम फिर भगवान ने जटायु का क्रिया क्रियाकर्म किया अरे कहीं पक्षियों का क्रियाकर्म होता है है? लेकिन पक्षी नहीं ये जो है ये ये तो इनको तो जटाई, तो भगवान पितर तुल्य राम पित्र तुल्यो गीता वाली वाली वाली पढ़ो पढ़ो दोहा पढ़ो, दोहा में भी चार दोहे तुलसीदास जी ने दोहा वाली में भी जटायु के ऊपर लिखे हैं और उसकी भक्ति की प्रशंसा की और ये कहा कि देखो जो यहाँ पर भी आगे कहा देखो वहां पर भी कहते हैं कि आमिष भोजी जो था वो उस जटाई को भी भगवान ने मुक्त किया भगवान के समान कृपाल दयालु कौन होगा ऐसे करके वहां कहा है। तो वो उन उन स्थानों में सर्वत्र देखो तो ऐसा लगता है कि ये भगवान जो वो जटाई को अपने पिता के समान मानते हैं, और जब इन्होंने क्रियाकर्मी की तो वैसी की अब क्रिया कर्म करने के लिए भगवान राम ने महाराज दशरथ का तो नहीं किया उनका तो भरत जी ने किया भरत वहां थे उन्हीं का शरीर रखा हुआ था महाराज दशरथ का तो उनका क्रिया कर्म अंतिम संस्कार भरत जी ने किया लेकिन यहां पर ये महाराज दशरथ के तुल्य ही इनको मान करके जैसे अपने पिता ही हो ऐसे समझ करके जटायु के भगवान ने क्रियाकर्म अपने हाथ से किया अब जहां भगवान राम थे और लक्ष्मण जी थे भगवान तो राम ने ये नहीं कहा कि भाई अमित से के शरीर का तुम कुछ संस्कार कर दो दास संस्कार आदि कुछ कर दो इसका ऐसे लक्ष्मण जी से नहीं कहा आप सबते हो जहां पर भी दो भाई हो वो उपलब्ध उनमें से क्रियाकर्म कौन करेगा बड़ा करेगा तो भगवान राम ने अपने हाथ से किया इसलिए कहते निज करके तुलसीदास तो तो बताते हैं कि लक्ष्मण जी से नहीं करा तुम सर लोग उनका दास संस्कार हुआ तो अपने हाथ से किया तो दिख कर क्रिया यथोचित यथोचित के माने ये विधान पूर्वक की ये भी नहीं कि ऐसे ही लेकर के करके घरों कर ऐसे नहीं विधान पूर्वक जैसे उनको करना चाहिए उस प्रकार से उनका दास संस्कार और वहां तो कोई था नहीं वो जटाई जटाई अकेला था वो अकेला वहां रहता था और कौन था उसका घर बच्चे कोई नहीं उसके और भाई बंधु कोई नहीं उसके अब उसका कौन करे उसकी क्रिया करें उसके? तो करें भगवान करेंगे अपने हाथ से ये बात ना? अब वो भगवान का भक्त तरह तो भगवान ने सब क्रिया कर्म सब अपने हाथ से की तो कर क्रिया ये भगवान है जिसकी क्रिया कर्म करें अब बताओ उसकी सदगति में कौन से संदेह वो तो पहले भगवान को धाम को भगवान ने भेज दिया उसको तब उसके सही के सब क्रिया कर्म होने सकती है तो शास्त्र का तो प्रयोजन अनेक प्रकार से होता है शिक्षा देने का उसका एक प्रयोजन ये भी है कहने का कि क्रिया कर्म का विधान है वो होना चाहिए वो शास्त्र तो सम्मत बात है ऐसे नहीं कि अरे इन सब बातों में क्या रखा है मर गया उसमें क्या है सर को पहन दो कहेंगे तो ऐसे नहीं अपने शास्त्र तो के अनुसार ये है कि उसको जो है वो जहां कहीं भी निकटतम नदी हो गंगा हो जमुना हो, हो या और कोई नदी हो उसके पास ले जाकर स्नान आदि पूर्वक शरीर का उसका व्याप्रांत क्रिया के साथ में श्रद्धा भी होनी चाहिए कि इस प्रकार से जो है वो हमारे बड़े पिता है बाबा है या हमारे और चाचा ताऊ दादा वगैरह इस प्रकार के कोई हैं तो अपने परिवार के हैं तो उन लोगों को इस प्रकार से आदर पूर्वक उनके शरीर का संस्कार करना चाहिए नहीं? और आप उसके बाद आप देखोगे एक नियम ये भी है प्रथा कुछ वैदिक प्रथा है जिसमें कि ये सब करते हैं तो वैदिक मंत्रों का पाठ भी करते हैं और एक लौकिक प्रथा भी है उस लौकिक प्रथा में ये है कि दाह संस्कार इत्यादि करने के बाद में फिर दुख भी मनाना चाहिए ये भी उसके, साथ उसके बाद में पुआ पुआ। ये सब सब ये मेंियाकर्म करने के बाद में क्रिया नहीं कि गाना बजाना हो आ? ये मर गए चलो छुट्टी भाई, नहीं। उसके बाद में थोड़ा भी बना अपने आप विधान इस प्रकार का है लौकिक विधान तो भगवान ने तुखी बनाया उसके बाद आ? आगे देखो वर्णन दिखेंगे अब आज तो यही तक तो रखते हैं कल देखेंगे भगवान ने उसके बाद फिर उनके मरने का जटाई के मरने का शरीर त्याग करने का दुख नहीं मनाया तो दुख मनाने के लिए जैसे तेरह दिन तक बैठते हैं तो ये सब करते हैं तो क्या हो रहा है ये तेरह दिन तक दुख मनाया जा रहा है आप देखेंगे अपनी भारतीय संस्कृति के अनुरूप अपने देश में क्या दूसरे देशों में भी होता है अगर कहीं कोई राष्ट्रपति मर जाए प्रधानमंत्री मर जाए तो क्या होगा शोक मनाया जाएगा राष्ट्र में राष्ट्र में शोक मनाया जाएगा तो झंडे सब झुकाए जाएंगे फिर कहीं सात दिन की छुट्टी होगी तो कहीं तीन दिन की छुट्टी होगी ये तो ये सब तो ये ये सब क्या हो रहा? रहा शोक मनाया जा है, तो राष्ट्र में शोक मनाता है फिर यह तो किसी के मरने के बाद में इस प्रकार से इतने इतने दिन शोक क्या मनाते अरे भाई जहां उनको मर गया तो दिया उसके उसी समय रोधा लिया और शोक खत्म हो गया नहीं उसके बाद में भी तीन दिन तक सात दिन तक राष्ट्र भर में शोक मनाया जाता है इसी प्रकार से परिवारों में जब कहीं कोई मर गया तो उसके बाद में तेरह दिन तक शोक मनाया जाता है कहीं कहीं लोग चार दिन शोक मनाते हैं हा? तो कहीं कहीं कहीं कहीं जो है लोग बात गए तेरह दिन शोक मनाते हैं तो इस प्रकार से शोक मनाने की प्रथा है ये तो शोक मनाने से तात्पर्य क्या है अब ये सब मनोवैज्ञानिक बातें हैं उसके पीछे राह हैं आप स्वयं खोजें क्यों इस प्रकार से करते हैं अब जब देश वर में इस प्रकार शोक मनाया जाता है तो उसके पीछे कोई कारण होगा उसके, उसके जो व्यक्ति एक महापुरुष है जिसने कि शरीर त्याग कर दिया है तो उसके प्रति एक प्रकार की श्रद्धा भी है उसके लिए एक आदर भाव भी है उसके लिए अगर कोई महापुरुष देश का हो और वो उसने देश की बड़ी सेवा की हो और वो उस व्यक्ति को मर जाए और कोई उसकी जो उसको जरा दुख भी न मनावे तो ये कौन सी बड़ी अच्छी संस्कृति की बात अच्छी सभ्यता की बात थोड़ी अपने परिवार में भी कोई इस प्रकार से कोई व्यक्ति वयो वृद्धि व्यक्ति शरीर छूट गया समाप्त होगा और उसके बाद दुख न मनाया जाए ये कोई अच्छी बात हुई है अब देखो स्वयं देखो किचित तो है बेकार की बातें नहीं है इसलिए उसके पीछे जो मनोवैज्ञानिक बातें हैं उनको ध्यान देकर के समझे बाकी बात इसलिए कहनी पड़ती है कि समय धीरे धीरे करके ऐसा आता है कि लोगों में समाज में बहुमत को देखते हैं और अधिकांश लोग व्यक्तियों की बुद्धि जड़ होती है और वो इन सब बातों के रहस्य को समझते नहीं क्या मनोविज्ञान इसके पीछे क्या सार्थकता इनकी है वो समझ नहीं पाते हैं और वो फिर न समझ पाने के कारण वो सब अन्य लोगों को भी भड़काते हैं तो इसमें क्या करा तो दूसरा भी कहते हाँ ठीक है तो तुमने इसमें क्या करा बस हम हाँ यहां मिलाते हुए उसी को ऐसे बात करें और जो सत्य बात है जो राहस है उसको समझते नहीं है ये बस नान्या स्पृहार रघुपते है वयस मद ये सत्यम बदाम चवान अखिलांतरात्मा भक्ति प्रयच रघुपुंगव निर्भरा मे काोषि कुरानुस जयराम जय जय श्रीराम जयराम जय जयराम श्रीराम जयरा